प्रणाम तो मैं शरद गोपाल बोल रहा हूँ दुर्ग से हाँ भाई शरद कहते हैं सर अरे हाँ। भाई तुम्हारी कविता मिल गई मिल गई ना सर हाँ हाँ सर हाँ, हाँ।, हाँ, हाँ। चलिए बहुत ही हाँ। इंटरेस्टिंग है जी सर और हाँ। कुछ समय तो बहुत ब्रिय है हाँ सर लेकिन ये है कि उसको पूरा पढ़के जी सर और हाँ। इन्हें इसमें कोई शक नहीं की वो कविता एक बहस को जन्म देती है जी और आपने आपने बहुत बड़ी बात है इतनी इतना आ, आ, और एक ऐसे विषय को लेकर हालांकि मैं मंडलोई साहब के प्रोफेसर से सहमत नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने जो उसमें पढ़ा है आ, वो उसमें उतना नहीं है शायद बिल्कुल नहीं है नहीं। लेकिन तब भी अब ठीक है नहीं। नहीं। सबसे तो Agreement, agreement चलता रहता है नहीं वो तो होता ही है वो कवि का खुद भी होता है ना सर उसमें मेन तो हाँ, हाँ, कविता है हाँ, कवि कुछ कुछ दूसरी तरह से लिखता है वो सारी चीजें हाँ, और हाँ, पढ़ने वाला उसको जो इंटरप्रिटेशन है वो ए, हाँ, वाला कविता लग सकता है हाँ, वो तो बहरहाल हाँ, तो वो वो कविता मैं सोच रहा हूँ की उसमें या तो तीन चार लोग मिलकर बात करें जी सर जो एक्चुअली क्या है वो कितनी सफल है और उसमें क्या बिंदु उभरते हैं उसकी टेक्निक उसके जो कथन सब कुछ है जी हाँ। और उसमें जो अगर कंट्रेडिक्शन है जो मुझे कहीं कहीं लिखते हैं हाँ। ये बातें वो विस्तार इतने सर नहीं वो विस्तार इतना ज्यादा है की उसमें क्या है की आदमी रॉ लेके चला जाता है तो जब एक दूसरे किस्म का मूड आता है तो बात कुछ और हो जाती है हाँ। तो भोपाल में भी दो तीन लोगों से बात हुई हाँ। अभी गया था में। अच्छा, अच्छा। तो भोपाल तो सभी लोग ये कह रहे हैं कि वो का जो है वो गौरतलब है हाँ। और वो विश्लेषण मांगती है हाँ तो भाई अपने हाथ एक बहुत बुरी बात है क्यूँकी बहुत सारे लोगों ने नई कविता अभिलंबी कविताएं लिखी है, है। हाँ। और भी हाँ। लेकिन उन पर ध्यान नहीं गया है हाँ। यह कि अब अगर की फोकस होता है तो पढ़ने वाले को थोड़ा सहारा और मिलता हाँ वो जरूरी था सर अब लेकिन अब क्या करें वो क्योंकि वो इतना छोटा है हाँ। और वो असल में उस में लिखा गया है हाँ, हाँ, पढ़ने को मिली हुँ, हुँ, तो अपन लिख दें उसपे हाँ, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है नहीं वो कोई बात नहीं है सर असल में उसमें उस उस जो पॉइंट्स रेज होने चाहिए हाँ वो नहीं किए हैं वो मुझे लगता है की छुट्टी न कविता लिखने के लिए जी हाँ उस विषय में दिलचस्पी हाँ, और जानकारी भी होनी जी है। हाँ, जी हाँ। वो सारे बिल्कुल तो होने ही चाहिए तो बड़ी बात है, आ, तो तो की कविता है। हाँ, वो उस तरह की है और मेरा उसमें उतना उतना अध्ययन है और तो हाँ, मेहनत अलग चीज़ है हाँ तो वो अध्ययन है वो जो सारे संदर्भ में है जहाँ से मैंने जुटाए हैं बातें में देखो ये लोग जो कविता कविता की बात करते है जो कविता तो में ऐसा विषय उठाया जाता है हाँ जितना जटिल जी हाँ तो आपको बिना जानकार हुए बिल्कुल लिखा जाता ही नहीं बात आप डिबेट कैसे करेंगे अब हाँ। बड़ा आसान है शरद होगा उसकी कविता महान है हाँ। कह देना हाँ। लेकिन महान वो लगती। कैसे है वो महान लगती। तो क्यों नहीं हाँ, वो अलग चीज़ है और उसमें डिबेट क्या हो सकता है उसमें हाँ। अगर कोई कंट्रोडिक्शन या कुछ है टेंशन है तो क्या है तो ये ये कविता जरा कठिन पढ़ेगी हिंदी वालों के लिए ये तो मुझे लग रहा है सर तो क्यूँकी हिंदी वालों की दिलचस्पी है नहीं आ, ये है। नहीं है सर वो जानकारी नहीं आ, आ, आ, तो है लेकिन हाँ, तुम ऐसा करो हाँ सर कि उसको भगवान सिंह के पास भेजो हाँ उनके पास पहुंच गई है हाँ तो भगवान सिंह जो है हाँ, हाँ या एक एक और है बीडी पांडे हाँ हाँ क्या जानते हो तुम हाँ हाँ पांडे वो ए में थे हाँ हाँ हिंदी में लिखते थे और हिंदसैली पे काम किया उन्होंने हाँ। तो मैं अच्छा फील रहे हैं हाँ भगवान सिंह तो आर्मी आ चेयर है लेकिन बी पांडे तो गए हैं जी हाँ वो जानते है खोजिए ब्रश क्या होता है जी हाँ जी हाँ। हिंदी में तो ये बताना मुश्किल है हाँ। की ब्रश क्या होता हाँ। है उनको बचाना मुश्किल है किस से एक से एक जी हाँ। या एक इंडस वाली सी को साफ करने में एक दिन लग गया था बिल्कुल सर वो तो पूरी प्रोसेस मैंने उसमें दी है हाँ वही तो अब तो तो तो ये जब तक क्यूँकी तो उस कविता को पढ़ना भी हाँ। कविता लेखन की आर्कोलॉजी में जाना जी हाँ जी हाँ उस और उसकी रिव्यू उसकी रिव्यू भी एक तरह की आर्कोलॉजी है असल में उसमें जो पुरातत्वता है वो सारे लोगों के साथ खड़ा है उसमें कवि है लेखक है सब लोग है हाँ। तो वो जो पूरे प्रोसेस है वो लगभग हाँ। पुरातत्व उस उसमें आ जाता है यानी लेखको को भी अपने रूप को रूप में देखना ही होगा सर हाँ, आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है वो कविता की हाँ। आर्क्योलॉजी मालूम होनी चाहिए बिल्कुल और स्वयं लेखक इस तरह से आर्कोलॉजी बात सही है लेकिन वो जानता नहीं है या वो खराब आर्कोलॉजिस्ट खराब आर्क्योलॉजिस्ट होता है वो ठीक है खोद पाता हम्म एक नहीं जान पाता नहीं। तो वो दो दो दो होती है नहीं लगभग उसमें लेखन से जुड़े सारे लोग हैं शामिल है। क्योंकि उनके पास भी अपने होते है। तो जब तक आप ये नहीं जान पाएंगे आज आप क्या हैं। तो आर्कोलॉजी बहुत जगह आती ही है क्योंकि पास्ट हो जाएगा आता है जब तक पास्ट है तब तक हर चीज में आर्कोलॉजी है और जो जो जिस रेस के पास अतीत की स्मृति में रह गई है हाँ। वो मर जाएगी हाँ। तो ठीक है सर फिर मुझे लगता है कि इस पर बात तो होनी चाहिए और बात हाँ। अब और अब वो बात क्या अब जैसे रिया है, हम्म, तो उससे कहो की इसमें एक छोटी सी इम कैमरा गोष्ठी ही हम्म, वो करे हाँ। इसमें सात आठ लोग ही हूँ इंटीमेट हाँ। और खुल के बात ये बाद सामने तो आए जी हाँ क्योंकि आप जो उसकी बहुत बड़ी होती नहीं जी हाँ जी बोलनी हाँ। चाहिए सर उस बात क्योंकि ये आप जो कह रहे हैं ये खतरे तो हैं क्योंकि वो नहीं समझ हाँ। पाएंगे अगर उसको लोग उस तरह से तो कोई, तो कोई व्यर्थ हो जाएगा वो सब लिखना और बड़ी कविता होके महत्वपूर्ण कविता हाँ वो भी रह जाएगी हाँ हाँ जाएगा नहीं उसके बस तरफ जाएगा नहीं उसके और वो जो हाँ। जो सारे उद्देश्य है वो रह जाएंगे मतलब तो हाँ। आपने भी जैसे आप जो चीजें कहते रहते हैं बसुदा में आपने जो इंटरव्यू में जो बात भी कही थी कि, कि कवियों को पुरातन तो पढ़ना चाहिए वो एक तो तो हाँ बिल्कुल हाँ, आपने हाँ। कहा है उसमें हाँ, हाँ। तो काफी पहले कहा था आपने वही कहा तो ये आप कभी इस चीज को नहीं समझ रहे हैं हम यहाँ मित्रों से बात तुम्हारी कविता उसका एक तो दोष मुझे लगातार समझ में आया सुनने आर्कोलॉजी के बहुत सारी प्रॉब्लम्स सिर्फ भारत के व्यू पॉइंट से है ली है अगर भारत में दुर्दशा है बाहर तो, तो, तो लोग आर्कोलॉजिस्ट को पहचानते है जानते है सर वहाँ ही और है। तुम देखो की फिलिंड पेत्री वगैरह या जो आगा था क्रिस्टी का हसबेंड था मक्स मलोन हाँ ख की अगत क्रिस्ट दो है जी हाँ, जी हाँ। आधारित पर तो उनको बिना आर्कोलॉजी समझे या इजिप्ट के आर्कोलॉजी का अम्ञियान समझे आप समझ नहीं सकते नहीं समझ सकेंगे <laughs> तो ये मैं कब आ चुका हूँ चालीस साल पहले जी हाँ और मेरा जो आर्कोलॉजी में इंटरेस्ट है कम से कम पचास साठ साल पुराना बिल्कुल सर ये आज कल ही तो तो है बहुत नहीं ये मतलब है, आप हैं और इस तरह से जो लोग समझ सकते हैं इन चीज़ों को हाँ, तो उनके तर... लिए तो सर बहुत ये अच्छी बात है और हाँ, सर, मैं चाहता हूँ कि ठीक है हमारी पीढ़ी के भी जो कवि हैं वो लेखक हाँ, हैं वो इन चीज़ों को समझे तो क्योंकि हाँ, अदरवाइज क्या होगा उनके पास लिखने का सारा कुछ चुक जाएगा उसके बाद ये हम नहीं ना हाँ कितना लिखते रहेंगे उन सारी चीजों को वही वही रिपीट कर रहे हैं सबसे वही तो ये बात असल में एक अच्छा जो आप भाई आप महाभारत की थीम्स क्यों उठाते हैं हाँ। ये आर्कोलॉजी है हाँ। ये कविता की ही आर्कोलॉजी है कि आप प्रौपति का सीक्वेंस लाते हैं जो अंधा युग में किया भारतीय हाँ? वो पोइट्रिक आर्कोलॉजी का एक सबसे बड़ा कमाल है बिल्कुल ठीक है सर यह जो नरेंद्र कोहली कर रहा है लेकिन आर्कोलॉजी है वो है न सर हाँ क्या चतुर्सेन ने जो किया रंग राघव ने जो किया कब तक इसमें मुर्दों का टीला मुर्दों का टीला क्या है लेकिन मुर्दों का टीला समझने वाले लोग नहीं है चतुर्सेन को समझने वाले लोग नहीं है वो कितनी गो ना हो चतुर में या राहुल को नहीं समझा उन्होंने क्यूँकी इसमें दिलचस्पी नहीं लोगों की वही दिक्कत ये है की हमारे हमारी जो हिंदी की बिरादरी है हमको मुख्तों को देखो तो सारा लगता है की उसमें एक कुदाल लेके खोद दिया है क्या बात को क्या बात है एक कुदाल लेके हो गया ऐसा लगता है तो ये जब तक पागल पर नहीं आएगा तब कैसे होगा ठीक है उसके लिए ये पढ़ना तो होगा उससे बैडमैन हाँ और वही करते रहेंगे थोड़ा बहुत अध्ययन कर लिया है लोगो ने मृतकों को वही तोड़ मोड़ किया बिना उसके वो जगह और क्या हाँ तो ऐसे कैसे होगा इसीलिए मैंने है? उसको भारत पर तो सर पहले में भारत आरोप केंद्रित मैं तीन बार जा चुका हूँ लोग दो बार जा चुका हाँ। देख चुका देखिए नहीं नहीं आप पर यूरोप का को कोई म्यूजियम नहीं है उसको न दिखाऊ मुझे सर सबसे बड़ी वो बात हुई थी मतलब आप जब बिलासपुर में आपसे जो बात हुई थी तो आपने जब इस चीज़ के लिए मुझे प्रेरित किया था तो मुझे हाँ। मुझे यही लग रहा था की इसको सबसे अधिक आप ही समझ पाएंगे और तो तो हाँ, क्या है? हाँ, और दूसरी चीज ये हाँ। है सर की हाँ। मतलब ये जो बात आपने कही है हाँ। यानी ये आर्कियोलॉजी हमारे लेखकों को खासतौर हाँ। ऐसी जानना चाहिए हाँ। तो ठीक है सर एक कभी इस माध्यम से ही सही एक बात तो होनी चाहिए सर वहाँ पर होनी चाहिए मैं चाह रहा था सर है नो हाँ हाँ बाकी वो सुलझा सम्पन्न आदमी है हाँ हाँ। तो ऐसा करे की सात आठ दस लोगों को हाँ। ये पुस्तिका भटवा दे हाँ। ये एक महीने का टाइम दे हाँ। और मैं उसमें बोलने के लिए तैयार बिल्कुल हाँ मैं उनसे बोलता हूँ सर ये क्यूँकी खुद चाहता हूँ कि उससे हाँ। बात हो हाँ। नहीं होनी चाहिए सर और लोगों के दिमाग साफ हो हाँ। उसमें भगवान सिंह आये बी पांडे आए बिल्कुल आये कैसे लोग और ये बल्कि मैं तो कहता हूँ आज उसके प्रतिहाँ को ऑफ संध्या में भिजवा दीजिए हाँ नहीं वो ज्ञान जी ऐसी मैंने कहा है ज्ञान रंजन जी ने कहा कि हम बहुत सारे हिस्टोरियंस और उनको हम भेज रहे हैं हिंदी जानने वाले लोग है आ, आ, आ, नहीं अच्छा जान सर काम कर रहे हैं वो लो। आ, लोग कुछ लोगों के मैंने पते भी उनको दिए है तो उस चीज़ को भिजवा ये सब कविता जानी चाहिए उज्जैन उज्जैन में डॉक्टर निगम है उनके पास है कई लोगों के पास है जिनसे मुझे बहुत सारे रेफरेंसेज मिले उनके पास मैंने भिजवाई है क्यूँकी कुछ हाँ, करवाइए है हाँ, आए, ये लोग भी कभी साहित्य में तो इस तरह से लिया ही नहीं गया आर्क्योलॉजी को ना तो आए, ये लोग थोड़ा सा इन लोगो को अच्छा भी लगेगा कि की एक बड़ी बहस उठेगी राहुल आएंगे जी जी भगंतानंद कौशल आएंगे और बहुत सारे लोग आएंगे कई लोगो ने जो जो अतीत के साथ किया है वो सिर्फ एक कुरान पंथी ही नहीं है उसमें बहुत साइंस भी लगती है उसमें तो ज्ञान भी लगता अच्छा है सर। और हर कोई को नहीं कर सकता है। और मैंने इसलिए अभी पूरे मॉडर्न रेफरेंसेस तक के जितना कुछ हो रहा है हाँ। यानी वो सारी चीजें उसमें ले ली उसके लिए मैंने पढ़ा हाँ। और कई हाँ। जगह से रिपोर्ट मुझे मिली और सारा हाँ। दूसरा जो नए इन्वेंशन के बारे में भी आ रहा है वो सब हाँ। कुछ मैंने उसमें ले लिया है मतलब वो प्लास्टिक भी आ रहा है उसमें कम्प्यूटर की पूरी टेक्नोलॉजी आ रही है अब हालाँकि उसको कविता के फॉर्म में बहुत तकलीफ हुई मुझे वो सब लाने में दिया हाँ। है सर मैंने ठीक है ये इसीलिए सब मतलब मैं चाहता था सर कि इस पर थोड़ा सा ध्यान थे आए हाँ ध्यान आना तो करो मंदिर को फोन करके बताओ क्या मैं कह रहा था और उस तरह के बेकार के प्रसोज से काम नहीं चलेगा काम से का एक निवेदन था वो सर वो डायन कविता का जो अंग्रेजी अनुवाद जो है सर तो सर एक कॉपी तो सर मुझे प्लीज भेज दीजिएगा क्योंकि तो, तो यहाँ पर अभी वो राज्यसभा अपने विधानसभा में वो अभी यहाँ एक तो नहीं एक्ट तो भी पारित हुआ है तो हाँ तो थोड़ा सा उसका एक यहाँ पर उपयोग होगा सर हम ठीक है बीच में अच्छी बात सर ठीक सर नमस्कार